श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड छठा अध्याय काल नेमी के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन राजा बहुलास्व ने कहा देवर्षि शिरोमणे यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए श्री नारद जी कहते हैं राजन पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर काल नेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा उस समय वह धानव मंद्राचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा प्रतिदिन धूप का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की देवताओं के काल मान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं और उस पर दीमके चढ़ गई थी ब्रह्मा जी ने उससे कहा वर मांगो कालनेमी ने कहा इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं उन सब के मूल भगवान विष्णु हैं उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो ब्रह्मा जी ने कहा दैत्य तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती श्री नारद जी कहते हैं राजन फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्र से स्त्री पदमावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ कुमार अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ता एक समय की बात है मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला यमुना नदी के टिकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई उसके पास कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी था जिसमें हजार हाथियों के समान शक्ति थी उसके गंडस्थल से मद चूर रहा था एक दिन उसने बहुत सी सांकड़ों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला शिविरों गृहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि, अर्थात अखाड़े में जा धमका जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था उसके आने पर सभी सूरवीर भाग चले उसे आया देख कंस ने उसे हाथी की सूर पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया इसके बाद कंस ने कु पीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़ घुमाया और जरा की सेना में जो वहां से बहुत दूर थी फेंक दिया मगध नरे जरा संध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्थि तथा प्राप्ति नाम की अपनी दो परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया उस जरा पुत्र ने एक अरब घोड़े एक लाख हाथी तीन लाख रथ और दस हजार दासियाँ कंस को दहेज में दी कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था अपने बाहुबल के मध से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था वह प्रचंड पराक्रमी वीर माहिस्मती पुरी में गया माहिस्मती नरेश के पांच पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे उनके नाम थे चाड़ूर मुष्टि कूट शल और तोशल कंस ने का आशय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा तुम लोग मेरे साथ मल्लयुद्ध करो यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा वहां जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सब के सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल आरंभ कर दिया जो ही चाड़ूर आया यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़ पृथ्वी पर दे मारा उसी क्षण मुष्टिक भी वहाँ आ गया वह रोज से मुक्का ताने हुए था कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशाई कर दिया अब कूट आया कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और ज़मीन पर दे मारा फिर ताल ठोकता हुआ शल भी दौड़कर आ पहुँचा कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक घसीटने लगा इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और ज़मीन पर पटक दिया फिर तत्काल उठाकर कर दस योजन की दूरी पर फेंक दिया इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे अर्थात नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत गिरी पर जा पहुंचा। वहां वह बानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ बीस दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका किंतु कंस ने उस विशाल खंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया तब द्विविध कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया कंस के प्रहार से द्वित को मुरछा आ गई उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही हड्डियां चूर चूर हो गई फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया तदनंतर कंस द्वित के साथ वहां से ऋषिमुख बन में गया वहां केशी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था जिसकी घोड़े के समान आकृति थी वह बादल के समान गरजता था उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुँचा दानवराज कंस ने उस पर्वत को सौ बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया फिर वहाँ रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई वे बोले रे कीट रे बंदरिया के बच्चे तू मच्छर के समान तुक्ष है तू बल्कि घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट छत्री है मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ देख मेरे पास यह महान धनुष है इसकी गुरुता लाख भार अर्थात लगभग तीन लाख मन के बराबर है त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ यदि तू तो इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को जो सात ताड़ के बराबर लंबा था उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया फिर कान तक खींच खींच कर उसे सौ बार फैलाया उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोगों और पतालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार बार प्रणाम करके कहा भगवान मैं क्षत्रिय नहीं हूँ मैं आपका सेवक दैत्य हूँ आपके दासों का दास हूँ पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया परशुराम जी ने कहा यह धनुष भगवान विष्णु का है इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर बल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया सबने उसे कर देना स्वीकार कर लिया अब कंस समुद्र के तट पर गया वहाँ अघासुर नामक एक दानव रहता था जो सर्प के आकार का था वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था वह आकर कंस को डसने लगा यद एक पराक्रमी दैत्य राज ने निर्भयतापूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया फिर उसे अपने गले की माला बना लिया उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था जिसके आकृति बहल के समान थी उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है वह दानों अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्ठास पर दे मारता था उस युद्ध में दैत्य कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया जिससे वह दानव मूर्छित हो गया इस प्रकार उस अरिष्टास को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा देतेश्वर तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा नृत्य बनना पड़ेगा श्री नारद जी कहते हैं राजन प्राग ज्योतिष पूर्व में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबा सुरकंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट्ट सिंह के साथ दूसरा उद्भट्ट सिंह लड़ता हो कंस ने उस मल्ल में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा फिर उसे उठाकर प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया तदनंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया तब कंस ने भी धेनुका सुर को बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ घूसों से मार उसके शरीर को चूर चूर कर दिया तदनंतर भवमासुर की आज्ञा से त्रिणाव्रत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया उस समय त्रिणाव्रत के मुंह से खून की धारा बह चली इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोट से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशाई कर दिया बलवान बकासुर फिर उठ गया उसके पंख सफेद थे वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था क्रोधपूर्वक उड़कर तीखे चोच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था निगले जाने पर उसने उस दानों के गले की नली को रूंध दिया फिर महान बलि बकासुर ने कंठ छिंच जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्धभूमि में घसीटने लगा मकासुर की एक भन थी उसका नाम था पूतना, वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा पूतने मेरी बात सुन लो तुम स्त्री हो मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर कर भवासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली फिर देवताओं से युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा इस प्रकार से गर्गसंहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कंस के बल का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ